जिज्ञास के उनके उत्तर देना है और अपनी ओर से भी कुछ आवश्यक बातें करने की है समय की कमी पड़ेगी तो दो दो उपाय मुझे सूझ रहे हैं एक तो ये कि प्रश्न के उत्तर थोड़े थोड़े में दूंगी विस्तार से नहीं और दूसरा ये नौ बजे के बाद भी ने कहा जाता है कि स्वामी जी ने अपने गुरुदेव से जब अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने की प्रार्थना की तो गुरुदेव ने कहा कि स्थिर बुद्धि में, में सब ज्ञान स्वतः पैदा हो जाता है और देखते हैं स्वामी जी का दिव्य ज्ञान जिसमें हम सभी स्नान कर रहे हैं तो स्थिर बुद्धि का क्या अर्थ है और स्वामी जी ने स्थिर बुद्धि की स्थिति प्राप्त करने को क्या साधना की थी बहुत अच्छी बात है जहाँ आपने ये चर्चा पढ़ी होगी वहाँ उपाय भी पढ़ा होगा उसी जगह पर ये लिखा है कि उसका पाठशाला है एकांत और पाठ है मौ इस बुद्धि की स्थिरता में सब ज्ञान स्वतः ही अभिव्यक्त होते हैं इसका पाठशाला है एकांत और पाठ है मौन और थोड़ा और विस्तार कर दूं तो इंद्रियों को विषय विमुख करके मन को निर्विकल्प कर देने से बुद्धि स्थिर हो जाती है बुद्धि जो है वह शक्ति का एक अंश है और भौतिक तत्वों पर ही यह काम करती है इतना तो आप लोग मानते ही है सत्य से अभिन्न होने में अविनाशी से अविनाशी योग प्राप्त करने में और परमात्मा से एक होने में बुद्धि सहायक नहीं है जी बुद्धि नहीं जाती है तो बुद्धि का फंक्शन बुद्धि का काम कहाँ तक है जहाँ तक भौतिक तत्वों का मामला है तो इंद्रिया जब विषय विमुख कर लेंगे आप तो मन निर्विकल्प हो जाएगा तो मन में अगर किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठेगा तो बुद्धि की आवश्यकता नहीं रहेगी जब जब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ भीतर से मेरे में बोलने का संकल्प है तो स्वर यंत्र से काम लेती हूँ मैं और ये बजने लगता है जैसा जैसा स्वर निकालने का संकल्प है वैसा स्वर निकल रहा है तो इस स्वर यंत्र के काम करने की आवश्यकता कब तक है जब तक मुझ में बोलने का संकल्प है ठीक है अगर मैं बोलना न चाहू किसी प्रकार की बातचीत करना आदमी न पसंद करे छोड़ दे तो स्वर यंत्र शांत हो जाएंगे ना उनकी जरूरत नहीं रहेगी ऐसे ही जब व्यक्ति इंद्रियों को विषय विमुख कर लेता है और मन को निर्विकल्प कर लेता है अब मुझे कुछ नहीं करना है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो बुद्धि, इंद्रियों के विषय विमुख करने से और मन को निर्विकल्प करने से बुद्धि बुद्धि की, बुद्धी का काम खत्म हो जाता है। अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है तो जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है बुद्धि का इंटेलिजेंस का जो काम है वो कब तक चलता है जब तक की किसी प्रकार के संकल्प की उत्पत्ति होती रहे तो उसका काम है कि वो विवेचन करेगी कि संभव है कि नहीं है कि कैसे होगा हो, होगा कि नहीं होगा करना चाहिए कि नहीं चाहिए वो तरह की बातें उसमें फंक्शन क्रियाएं होने लगती हैं तो ऐसा कर देने से बुद्धि सम हो जाती है अब उसके लिए कोई काम नहीं रहा तो जो बुद्धि सम हो जाती है तो उस बुद्धि की क्षमता में जब बाहर के भौतिक तत्वों के प्रभाव से उसमें फंसी हुई बुद्धि नहीं है तो उस बुद्धि की समता में भीतर के ज्ञान का प्रकाश होता है अभिव्यक्ति होती है और उसमें सब सब ग्रंथों में जीवन का जो सत्य अभिव्यक्त किया गया है वह सत ही उसमें सब प्रकट हो जाता है एक भाई ने एक, एक ने और ये प्रश्न दिया है और इसमें लिखा है स्वामी जी ने स्थिर बुद्धि की स्थिति प्राप्त करने को क्या साधना की तो इंद्रियों को विषय विमुख करना मन को निर्विकल्प करना एकांत में रहना और मौन रहना पाठशाला है एकांत और पाठ है मौन और साधना है विषयों से विमुख हो जाना और सब संकल्पों का त्याग कर देना तो सब सब विषय भोगों का त्याग कर दो तो इंद्रिया विषय विमुख हो जाएंगी और सब संकल्पों का त्याग कर दो तो मन निर्विकल्प हो जाएगा तो ये उसकी साधना धड़ाधड़ और, और धड़ाधड़ उत्तर देते रहे तो, तो बुद्धि के स्तर पर जो जो शास्त्रों का अर्थ समझा जाता है उसमें और ठहरी हुई बुद्धि में जो शास्त्रों का अर्थ प्रकाशित होता है उसमें कितना अंतर मालूम होता था तो हम लोगों ने सबने देखा ही सुना है अध्ययन के आधार पर बोलने वालों की जुबान बंद हो जाती थी जब हमें एक भाई लिख रहे हैं शंकर जब हमें प्रभु से भी कुछ नहीं चाहिए तो प्रार्थना क्यों है उनके भीतर ये शंका उठी है प्रार्थना तो उसको नहीं करते हैं जो जो कुछ चाह की पूर्ति करने के लिए किया जाए वो प्रार्थना नहीं है प्रार्थना का अर्थ है जीवन की आवश्यकता अनुभव करना मुझे सत्य चाहिए मुझे अविनाशी जीवन चाहिए मुझे नित्य योग चाहिए मुझे प्रभु प्रेम चाहिए तो जो सत्य है जो नित्य विद्यमान है उससे अभिन्न होने की आवश्यकता जो जगती है भीतर में उसका नाम है प्रार्थना और वो अनिवार्य है वह प्रार्थना कभी आरंभ होती है जो भगवान से कुछ और नहीं मांगता है धन चाहिए की स्वास्थ्य चाहिए की जश कीर्ति चाहिए की संतान चाहिए की सुख भोग चाहिए की लंबी जिंदगी चाहिए ये सब जो लोग चाहते हैं इसके लिए भगवान से जो कुछ कहा जाता है उसका नाम प्रार्थना नहीं ही है इस इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना शब्द के दो अर्थ बना दिए एक कहा वैधानिक प्रार्थना और एक कहा अवैधानिक प्रार्थना अब महाराज जी का अपना ये शब्दावली की रचना है तो वैधानिक प्रार्थना उसको करते हैं कि जो अवश्य पूरी होती है जीवन की मांग पूरी होती है सत्य की जिज्ञासा पूरी होती है प्रेम की अभिलाषा पूरी होती है तो इसकी जो आवश्यकता अनुभव करता है आदमी उसका नाम है वैधानिक प्रार्थना और ये भगवान मुझे मुकदमा जिता देना है, भगवान मुझे व्यापार में लाभ दे देना इसका नाम स्वामी जी ने हम हम लोगों को समझाने के लिए कह दिया कि भाई ये अवैधानिक प्रार्थना है ये पूरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है और हो जाए एक बार तो फिर भी सब चूट सकता है विधान के आधार पर विधायक की सत्ता और विधायक के नाते विधान की सत्ता मानना इनमें से हमारे लिए कौन अधिक हितकर है जो तुम्हें पसंद आए सो तुम्हें हितकर है एक ईश्वर विश्वासी विधायक की सत्ता को स्वीकार करता है तो विधान को मान लेता है यह परमेश्वर की आज्ञा है क्या आज्ञा है कि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो किसी को हानि मत पहुंचाना विधा तो विधायक को मान लिया तो विधान को मान लेता है और एक विचारक है खोज के आधार पर चलना चाहता है तो वो देखता है कि संसार में इतना जबरदस्त विधान चल रहा है विधान तो को देख करके विधायक को मान लेता है एक साइंटिस्ट का उदाहरण मैं आप लोगों को सुनाया करती हूँ चार छह बरस पहले की बात है बात बातचीत हुई थी मेरी एक साइंस लेक्चरर से तो उन्होंने अपने मित्र की कथा सुनाई थी मुझको कि वो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्या कहलाता है ग्रह नक्षत्र के एस्ट्रोनॉमी तो उसमें वो रिसर्च कर रहे थे देखा उन्होंने शून्य आकाश में इतना ट्रैफिक है दिन रात ग्रह तारे अपनी अपनी धूरी पर अपनी अपनी गति में चलते ही जाते हैं चलते ही जाते हैं तो शून्य आकाश और उसमें इतना असंख्य यात्री और फिर भी कहीं कुछ एक्सीडेंट नहीं हो रहा है तो कौन संभाल रहा है इनको कौन चला रहा है ये किसके विधान पर चल रहे हैं ये किसकी आज्ञा पर चल रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोलर तो को कोई दिखता ही नहीं है तो उसने अपने रिसर्च के विषय को छोड़ दिया एकांत में जाकर के बैठ गया कहने लगा कि अब नक्षत्रों की गतिविधि कौन नापता रहे अब चलो उस कंट्रोलर से मिल लो सब समाचार मालूम हो जाएगा। ये अभी की बात है अब उस भाई को मिल ही गए होंगे कंट्रोलर जो इतना सब छोड़ छाड़ के बैठेगा उससे मिलने में क्या देर लगेगी तो उसने क्या किया उसने विधायक की सत्ता नहीं स्वीकार की थी उसने विधान देखा कैसे ऐसे हो रहा है कौन चला रहा है कौन संभाल रहा है किसके किसके संकेत आवाज गति से असंख्य असंख्य वर्षों तक तक चलते रहते हैं चलते रहते हैं ए एक एक सेकेंड का एक सहसांश भी उनकी गति में धीमापन या तेजी नहीं आती है लाख लाख वर्ष बीत गए चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं अपनी ही दूरी पर चल रहे हैं फर्क हुआ ही नहीं कभी तो ऐसा तो ऐसा कोई होगा जरूर भले दिखाई नहीं देता है तो तो चलो अब उससे मिल लेते हैं विधान तो देख करके विधायक को मानना हो गया एक अब प्रश्न करता भाई पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा अधिक हितकर है तो दोनों ही हितकर है होता हो तो विधायक की सत्ता स्वीकार करके विधान मान लीजिए और विधायक को मानने की इच्छा न होती हो तो जीवन के विधान को देख देख करके विधायक को स्वीकार कर लेना पीछे सेवा प्रवृत्ति का अंत सहज निवृत्ति में होना चाहिए इस निवृत्ति का स्वरूप क्या है अथवा सेवा का अंत त्याग में होना चाहिए और करने का राग मिट जाना चाहिए। तो तो इस इस बात की व्याख्या जोर से उस दिन हो गई थी। काफी कर दिया था मैंने। सहज का अर्थ यह होता है कि अपने आप से ही आपके भीतर बाहर की सब गतिया शांत हो जाए तो जीव विज्ञान शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान इन तीनों ही के आधार में एक पाठ हम लोगों को पढ़ाया जाता था विश्वविद्यालय में गति गति आरंभ आरंभ से से हुई तो कहां से हुई तो उसका उसकी खोजने चले तो वहाँ जो पढ़ा वो तो अधूरा ही था स्वामी जी महाराज ने जो पढ़ाया वो पूरा था तो स्वामी जी महाराज ने क्या पढ़ाया कि जीवन में करने का राग है तो राग के कारण से अहम में उत्पन्न होती है फिर अहंकृति आरंभ हो जाती है फिर संकल्पों के नए नए रूप बन जाते हैं फिर ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया सक्रिय हो जाती हैं। तो इसका खूब विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन भी किया मैंने और फिर दाचनी दार्शनिक अध्ययन करने पर भी यह इस बात का पूरा पोषण भी हो गया और निवारण की साधना भी सामने आ गई तो प्रवृत्ति में हम लोग प्रवृत्ति क्यों होते हैं ऐसा सोचिएगा, तो, तो, होता है। होता है तो जब भीतर से संकल्प उठते हैं तो हम प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो जाते हैं साधक जन क्या करते हैं कि अशुद्ध संकल्पों को और सुख भोग के संकल्पों का त्याग कर देते हैं नहीं नहीं नहीं मैं साधक हूँ इन संकल्पों का स्थान नहीं है मेरे जीवन में तो वे संकल्प वहीं खत्म हो जाते हैं। और शुभ संकल्प जिनमें परिवार और समाज की सेवा बनती हो तो ऐसी प्रवृत्ति में हाथ डालते हैं और हाथ डालने में भी उनको इस बात का पूरा ज्ञान रहता है कि ये कर्म करना है केवल करने के राह को मिचाने के लिए इसके बदले में अपने को कुछ नहीं चाहिए ना मिटीरियल रिवार्ड चाहिए ना बर्बल रिवार्ड चाहिए आदमी बहुत शानदार हो जाता है तो किए हुए के बदले में कुछ सामान लेना पसंद नहीं करता ये क्या बात है मैंने पैसे के लिए किया था क्या मैं मजदूर हूँ क्या मैं गरीब हूँ क्या इनकार कर देता है महीने में ये सब नहीं चाहिए तो ये सब नहीं चाहिए तब उनको वर्बल रिवार्ड चाहिए तो पेपर में निकलना चाहिए कि इन सेवा भावी सर्जन ने इतना इतना सामाजिक काम किया और ये इतने महान हैं कि उसके बदले में जो कुछ देने के लिए पसंद किया गया तो उन्होंने इनकार किया ये जो पेपर में निकल जाएगा ये क्या है ये वर्बल रिवार्ड है मुंह जवानी पुरस्कार है तो सही प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि उसके बदले में अपने को किसी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान ले करके जब प्रवृत्ति में डालता हाँ है तो काम खत्म होने के बाद भीतर से, बाहर से, बाहर सब तरफ से अपने आप शांति आ जाती है तो सहज निवृत्ति का अर्थ क्या होता है कि एक निवृत्ति का अर्थ तो ये है कि आध्यात् के बल पर इंद्रियों को विषय विमुख करो मन की गति पर कंट्रोल करो चित्त को स्थिर करो तो मन को रोकना मन को बाधित करना मन को संभालना और चित्त को स्थिर करना इनका एक अभ्यास हो होता है तो एक तो एक निवृति है और एक है कि ज्ञान पूर्वक आपने हितकारी कार्य किया और उसके बदले में कुछ भी लेना आपने लिए पसंद नहीं किया तो कार्य के अंत में सब प्रकार की क्रिया शक्ति जो है वो उस अविनाशी शांति में अपने आप डूब जाती है जो संसार की जो गतिशीलता आरंभ होती है वो अखंड शांति में से आरंभ होती है और जब उसका काम खत्म होता है तो वो जा करके उसी शांति में विलीन हो जाती है तो एक तो अपने पर जोर डाल करके गति को रोकना और एक सहज भाव से सब गति जाकर के उस शांति में विलीन हो जाए तो सहज भाव से जब गति विलीन हो जाती है शांति में जाके डूब जाती है इसको सहज निवृत्ति करती है। सेवा का अंत त्याग में तो सेवा का व्रत मनुष्य के जीवन में है इसी उद्देश्य से कि उसमें त्याग का का बल आ जाए, सुख का भोगी, बंधन में बंधता चला जाता है पराधीन होता चला जाता है, और और सेवा का व्रत लेने वाला सेवक उत्तरोत्तर स्वाधीन होता चला जाता है कैसे कि सेवा करेंगे और उसके बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहेंगे तो इस व्रत से उसके भीतर अलौकिक शक्ति अभिव्यक्त होती है जिसके बल पर वह सब सांसारिक बंधनों को तोड़ देता है इसलिए सेवा का अंत अगर त्याग में हो जाए तो समझना चाहिए कि मैंने ठीक सेवा की और सेवा के बदले में अधिकार लोग लुकता जग जाए तो समझना चाहिए कि मैंने सेवा नहीं की मजदूरी की जब जब इनर सर्किल में घनिष्ठ साधकों के साथ बैठकर के बातचीत होने लगती है तो मैं अपना दिल टटोलती हूँ अपना चित्र उनके सामने रखती हूँ और उनको भी संकेत देती हूँ कि सोचते जाओ छह महीने सेवा कार्य किया है कि, कि दो वर्ष किया है कि, कि पांच वर्ष के लिए पद लेकर किया है कि एक साल के लिए की बिना पद लिए इतने दिन की सेवा की है तो सेवा के अंत में अगर भीतर में अपने आप से रोम रोम में शांति छा नहीं जाती तो ऐसा समझो कि मेरी सेवा में कहीं कोई त्रुटि रह गई अथवा ऐसा न लगे कि देखो इस संस्था की मैंने इतनी सेवा की और इस संस्था वाले लोग हमारी इस सुविधा का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो तो ध्यान नहीं रखते हैं ये तो उन, उनकी आ, वे अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं तो उनका तो मालिक भगवान ही है उसकी त्रुटि तो उसी के लिए छोड़ दो अपने लिए देख लो कि तुमको अगर याद आ गया की मुझे सुविधा क्यों नहीं मिली तो सब किया कराया मिट्टी सेवक को अपनी सुविधा की याद नहीं आती है सेवक में प्यार का बल आ जाता है जो पहली सीढ़ी के अपने लोग थे जैसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी तो इन लोगों को जहाँ बैठा दिया गया आज वहां बैठकर करके वैसे काम किया और पर वहां से उठा के दूसरी जगह बैठा दिया तो वहां बैठ के काम किया तो ये लोग पद की शोभा बढ़ाते थे पद के आधीन नहीं होते ऐसे लोग हैं संसार में में पद की पकड़ नहीं आते पद पर बैठा दो तो उस व्यक्तित्व के बैठने से पद की शोभा बढ़ जाती है लेकिन वे स्वयं उस पद में बंधते नहीं जब मौका लगा तब छोड़ कर के अलग खड़े हो जाते हैं तो सेवा का अंत जो है प्यार में होता ही है यह है, मानव जीवन का एक अनुभूत सत्य और स्वाधीन तो व्यक्ति होता ही है राग निवृत्ति से राग मिट जाएगी तो उसको स्वाधीनता मिल जाएगी इस प्रश्न में भी वही बात है स्वामी जी ने कहा है कि ठहरी हुई बुद्धि में श्रुति का ज्ञान अवतरित होता है कृपया स्पष्ट करें तो क्या हम अचार होना चाहते हैं उपाय बताइए उपाय का उपाय नहीं पूछा जाता है अचार होना शांति का उपाय है अचार होना मुक्ति का उपाय है अचार होना स्वाधीन जीवन में प्रवेश करने का उपाय है तो उपाय का उपाय पूछते रहोगे तो बनेगा नहीं ये उपाय है इसको करना है चार छोड़ना है और आपको चार छोड़ने आता है कैसे मैं बताऊं? एक मोह की संतान है और एक मित्र की संतान है और आपने भले आदमी हो करके भलमन सहज से दोनों को संभालना शुरू किया अपना अपना लड़का बड़ा आदमी हो जाए बड़े पोस्ट पर पहुंच जाए बहुत अच्छी तरह से पढ़ना लिखना कर ले और ये मेरे मित्र का लड़का भी ऐसा ही हो जाए बहुत अच्छी बात है तो ये आपकी चाह हुई इसमें आपने प्रयास आरंभ किया और दोनों ही लड़के पिछड़ रहे हैं तो बड़े सद भाव से आप मित्र के लड़के से अच्छा हो जाएंगे और बाहर में जा नहीं होता है तो मत पढ़ नहीं सीखता है तो मत सीख छोड़ देंगे उस उस चाह को तो बड़े साख से छोड़ देंगे और जो अपना लड़का है वो दस बार फेल करेगा तो ग्यारहवीं बार इंसान दिलवाएंगे अचार उन्हें आता है कि नहीं जी? आता है को हम स्वीकार करते हैं पर स्वीकृति दृढ़ नहीं हो पाती और आप बढ़िया उपाय महाराज जी ने बताया ईश्वर को स्वीकार करने में एक शर्त है केवल ईश्वर को स्वीकार करो स्वाम जी महाराज कहते कि वो इतना बड़ा है वो इतना विशाल है इतना व्यापक है कि वो और किसी के साथ तुम्हारे दिल में नहीं घुसेगा वो अकेला ही घुसना पसंद करता है इसलिए स्वीकृति दृढ़ क्यों नहीं होती कि ईश्वर भी मेरा है ये हारमास का बना हुआ शरीर भी मेरा है ये ईट पत्थर का बना हुआ मकान भी मेरा है जी, तो ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है, भाई तो सौ चीज मेरी है उसमें से एक ईश्वर भी मेरा है तो एक बटा सौ ईश्वर का स्थान हुआ ना तो कैसे दृढ़ होगी स्वीकृति वहां तो सेंट, सेंट चाहिए निानवे प्रतिशत भी नहीं चलेगा शत प्रतिशत चाहिए इसलिए स्वीकृति दृढ़ नहीं होती बहनों को स्वीकृति दृढ़ करनी हो उनको भक्तों की सलाह माननी चाहिए भक्तों ने क्या सलाह दी मीरा जी ने कह दिया उपदेश नहीं देती थी मेरी तरफ मेरी तरह लेक्चर नहीं देती थी मीरा जी लेकिन मीरा जी अपने मन का भाव प्रकट करती थी तो उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल और प्रेम का मंत्र स्वामी जी ने पढ़ाया कोई और नहीं है संतकुटी में है प्रेम का मंत्र स्वामी जी ने पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि कोई और नहीं है मीरा जी ने कहा मेरो तो गिरधर गोपाल दूसर न कोई दूसरा कोई मेरा नहीं है ये मीरा जी ने कहा और स्वामी जी कहे कह रहे हैं कि ईश्वर विश्वास को दृढ़ करना है तो ये कहो कि दूसरा कोई है नहीं है ही नहीं है दूसरा कोई और नहीं है वो एक ही है जिससे मैंने नाता जोड़ लिया जो मेरा हो गया हम हैं और वो है बस और सब कुछ उसमें हो गया शीघ्री तो दृढ़ हो जाए। महाराज के के के आसपास घेरे रहते थे, दो चार, नई उम्र के लो उम्र लोग लोग भी, पुरानी भी, और बातचीत तो हो रही है कोई जल पिला रहा है कोई सिर सहला रहा है कोई गपशप कर रहा है कोई अपना दुख सुना रहा है तो बात करते रहते महाराज तरह तरह से और बीच बीच में हृदय से गार कुछ कुछ निकलता रहता वाह प्यारे तुमने खूब किया वाह यार तुमने खूब किया ऐसे किया वैसे किया तो कभी कभी मुझे लगता कि हम लोग जो स्वामी जी महाराज की सेवाओं में लगे हुए हैं तो महाराज हम लोगों को इतनी शाबाशी दे रहे हैं तो संकोच में और कुछ नम्रता में मैं ये कह देती अरे महाराज हम लोगों से क्या बनता है आप कहीं जैसे ऐसी बात करते रहते हैं तो खूब हंस देते और कहते कि लाली मैं तुमको थोड़े कह रहा हूं तुम समझ रही हो कि तुमको कह रहा हूं कोई और है ही नहीं तो ईश्वर विश्वास को स्वीकृति को दृढ़ करने का यह अचूक उपाय है किसी और की सत्ता ही नहीं है पहले मीरा जी की बात मान लो क्योंकि बहुत सारे दिख रहे हैं अपने को तो तो पहले पहले उनकी बात मान लो तो गिरधर गिरधर गोपाल गोपाल नहीं दूसरा कोई मेरा है नहीं, केवल मेरे तो हैं ऐसा मान लो कि केवल वे ही मेरे हैं और पीछे क्या होगा कि सब उनमें समा जाएगा तब अपने आप दिखने लगेगा कि वो है वो है कोई और है नहीं ये प्रेम का मंत्र है स्वीकृति को दृढ़ कहा जाता है कि पूर्व जन्म में मनुष्य अच्छे कर्म करने से मानव बनता है तो फिर वह मानव बनने के बाद गलत कर्म क्यों करता है तो पूर्व जन्म में मनुष्य तो मनुष्य और मानव इन दोनों में आपने भेद कर दिया तो मानव ही मानव को ही मनुष्य कहिए मनुष्य और मानव में भेद मत कीजिए और और मानव सेवा संघ के सिद्धांत में तो ऐसा माना गया कि मानव जीवन जो मिलता है किसी को तो वह कर्म का फल नहीं है क्योंकि शुभ कर्म करने का प्रश्न तो उठेगा मानव बनने के बाद गाय बैल घोड़ा बकरी के जीवन में शुभ अशुभ कर्म का प्रश्न नहीं है वो तो प्रकृति के नियम में बंधे शुभ कर्म करने का प्रश्न उठेगा कब? जब विवेक का प्रकाश देकर आपको दुनिया में भेजा जाएगा तब तो पहले मनुष्य बनता है पीछे शुभ कर्म करता है, इसलिए मानव जीवन जो है वो शुभ कर्म का परिणाम नहीं है मानव जीवन जो है वो जीवन दाता का कृपा प्रसाद है और जीवन मिलने के बाद आदमी को शुभ कर्म ही करना चाहिए अशुभ नहीं करना चाहिए तो आप कहते हैं कि क्यों करता है तो दूसरों के बारे में तो हम जान ही नहीं सकते अपने से पूछ लो कि मैं गलत काम क्यों करता हूं ठीक है ना किससे किससे पूछे की कि तुमने गलती क्यों की तुमने गलती क्यों की और दूसरों से पूछने से फायदा ही क्या होगा अपने ही से पूछ लो कि मैंने गलती क्यों की और सचमुच अगर आप पूछेंगे तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा गलती मिटाने का बल भी मिल जाएगा उत्तर क्या मिलेगा विवेक का अनादर किया इसलिए गलती की और बल क्या मिलेगा अब से अनादर नहीं करूँगा गलती खत्म हो जाएगी कहा जाता है कि मनुष्य ईश्वर का अंश है किंतु वह माया से प्रेरित होकर कार्य करता है तो क्या माया ईश्वर से भी प्रबल है ऐसा मालूम होता है अब मैं अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ ना जो साइकोलॉजिकल उत्तर आ रहा है दिमाग में ऐसा मालूम होता है कि हम लोग अपनी गलती का दायित्व चाहे ईश्वर पर चाहे माया पर देना चाहते हैं सो मानव से राशन नहीं करने देगा अपनी गलती का अपनी गलती के लिए स्वयं जवाबदेह बनना पड़ेगा अपनी गलती का पुरुषार्थ अपने को करना पड़ेगा और अपनी गलती की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर लेनी पड़ेगी तभी जीवन निर्भूल हो सकेगा अन्यथा और किसी प्रकार से हो नहीं सकेगा न माया मेरे बस में न ईश्वर मेरे बस में तो किसको कहूँ मैं कि मेरी गलती मिटा दो यह भी कहा जाता है मनुष्य जो कुछ भी करता है ईश्वर की आज्ञा से करता है तो फिर वह गलत काम क्यों करता है वही बात है अपनी गलती का दायित्व हम दूसरों पर देना चाहते हैं इसलिए ऐसे प्रश्न बनते हैं क्योंकि तो ये प्रश्न है साधना में सहायता तो पहुंचाने वाले नहीं